श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद राखाल की पाठशाला की पढ़ाई समाप्त हुई और बारह वर्ष की अवस्था में सन अठारह सौ ईस्वी अंग्रेजी शिक्षा दिलाने हेतु पिता उन्हें अपने साथ कलकत्ता लाए उन्होंने वहाँ वाराणसी घोष स्ट्रीट पर अपनी द्वितीय पत्नी के पीहर में पुत्र के रहने की व्यवस्था की तथा निकट ही स्थित ट्रेनिंग अकेडेमी में उसका प्रवेश करा दिया इसी समय राखाल का नरेंद्रनाथ के साथ प्रथम परिचय हुआ भविष्य के विश्वविजय विवेकानंद उन दिनों मोहल्ले के लड़कों के अगुआ थे विद्यालय में राखाल यद्यपि नरेंद्रनाथ से तीन चार श्रेणी नीचे थे पर आयु में दोनों समान थे राखाल उन्हें देखते ही आकृष्ट हुए और दोनों के बीच प्रगाढ़ मैत्री का सूत्रपात हुआ दोनों एक ही अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते थे फिर आगे चलकर नरेंद्र के आकर्षण के फलस्वरूप वे भी ब्राह्म समाज में आने जाने लगे विविध संस्थाओं के साथ सहयोग रखने के कारण राखाल की पढ़ाई में बाधा आती देखकर पिता चिंतित हुए पहले समझा बुझाकर और बाद में कुछ कठोरता का सहारा लेकर उन्होंने पुत्र का मन पढ़ाई लिखाई में लगाने का प्रयास किया परंतु फल कुछ न हुआ अंत में दूसरा कोई उपाय न देखकर रिश्तेदारों से सलाह मशविरा करके उन्होंने निश्चित किया कि उसका विवाह कर देना ही अच्छा रहेगा संयोग व शीघ्र ही मनोनुकूल कन्या भी मिल गई कोलनगर के श्री मनोमोहन मित्र उन दिनों कलकत्ते में कंसारी पाड़ा के निकट सिमुलिया मोहल्ले में निवास करते थे उनकी विश्वेश्वरी नाम की एक सर्वसुलना बहन विवाह योग्य थी 1881 सौ के मध्य भाग में संभ्रांत कायस्थ कुलोत्पन्न इस कन्या का राखाल के साथ हो गया विश्वेश्वरी उस समय यही कोई 11 वर्ष की बालिका थी इस संसार में मानव अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए क्या नहीं करता तथापि विधि विधान फल कुछ और ही होता है पिता ने विवाह द्वारा पुत्र को माया के बंधन में आबद्ध कर लेना चाहा था, परंतु इसी विवाह ने राखाल, को ही उपस्थित किया। राखाल के बड़े साले मनोमोहन ने पहले से ही श्री कृष्ण देव के चरणों में आश्रय ले लिया था धर्मप्राण प्राण सास जी भी श्री रामकृष्ण की अनंत भक्त थी विवाह के बाद एक दिन कोन्नगर से लौटकर कलकत्ता आते समय ससुराल में आए हुए राखाल को मनोमोहन दक्षिणेश्वर ले गए जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण के मन को पहले से ही इस शुभ क्षण के लिए तैयार कर रखा था एक दिन ठाकुर ने अपने दृष्टि से देखा कि वट वृक्ष के नीचे एक बालक खड़ा है उसके मन में शंका हुई कि ऐसा दर्शन होने का क्या कारण है भांजे हृदय से इस संदेह को जब उन्होंने व्यक्त किया तो हृदय उल्लासपूर्वक बोल उठे मामा तुम्हारा लड़का होगा इसीलिए ऐसा देखा है शुद्ध अपापविद्ध ठाकुर चौंकते हुए बोले वह कैसे रे मेरी जो मातृयोनी है मेरे भला कैसे लड़का होगा इस प्रश्न का उत्तर हृदय ने नहीं दे सका परंतु जगदम्बा ने दिया जिसका उल्लेख हम प्रबंध के आरंभ में ही कर चुके हैं यहाँ पर हम जिस दिन का वर्णन कर रहे हैं उस दिन अपने शुद्ध पुत्र राखाल के के आगमन पूर्व, उनकी प्रतीक्षा में तन्मय ठाकुर ने भाव नेत्रों से देखा गंगा के वक्ष से अचानक एक सत दल पद्म प्रस्फुटित हुआ जिसके प्रत्येक दल में अपूर्व शोभा विद्यमान है उस सत पर चिरकिशोर राखाल राज श्री कृष्ण का हाथ थामे वैसा ही एक दूसरा बालक नूपुर पहने नृत्य कर रहा है और नृत्य की अपूर्व थिरक के साथ माधुर्य का सागर हिलोरे ले रहा है देखते ही देखते श्री कृष्ण अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे ठीक उसी क्षण राखाल चंद्र उनके सम्मुख आ उपस्थित हुए विस्मय विभोर श्री रामकृष्ण ने देखा यही तो है पूर्व दृष्ट वट वृक्ष के नीचे खड़ा बालक जगदम्बा द्वारा निर्दिष्ट उनका मानस पुत्र और कमल दल पर कृष्ण उन्होंने सब देखा, सब देखा, समझा, परंतु उन आत्म ने बाहर कोई भी आवेग या उच्छ्वास व्यक्त नहीं किया एकाग्र दृष्टि से गंभीरता पूर्वक राखाल का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने साथ में आए मनोमोहन से कहा सुंदर आधार है तत्पश्चात उन्होंने उनके साथ पूर्व परिचित के समान पूर्वक संभाषण शुरू किया तुम्हारा नाम क्या है राखाल चंद्र घोष राखाल शब्द सुनते ही भाव विभूत ठाकुर के गदगद कंठ से निकल पड़ा वही नाम राखाल ब्रज का राखाल इसके बाद थोड़े प्रकृतिस्थ हो स्नेहपूर्वक बोले फिर आना